सुनने वालों को देवी नागरानी का नमस्कार यह मेरी एक लघु कथा है जिसका अनुमान है भिक्षा दरवाजे पर भिक्षा देते हुए देवेंद्र नारायणी सोच रहे थे ये सिलसिला कब तक चलता है दरवाजे पर आए भिक्षुक को हाथ खान न भेजो ये तो पिताजी के ज़माने से चलता आ रहा है और इसी सोच की देखयाली में भिक्षा पात्र न पढ़कर नीचे जमीन पर गिर गई कुछ रूखे अंदाज से बड़बड़ाते हुए वे कहते भाई ज़रा उठा लेना मैं जल्दी में हूँ और कहते हुए वे भीतर चले गए बरसों बीत गए और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, जहाँ ऊंट जैसी करवट लेकर थमी वहाँ पासा भी पड़ता, देवेंद्र नारायण मसायलों की गर्दिश से गुजरकर, खास से आ हो और फिर पेट पर जब वफाकों की नौबत आती है तो वही हुआ जो न हो नियति कहे विधान एक दिन वो भिक्षा पात्र लेकर उसी भिक्षु की चौखट पर आ खड़े हुए जिसे एक बार उन्होंने अनचाहे मन से भिक्षा दी थी बाल भिक्षु अब सुंदर गठीला नौजवान हो गया था और कपड़ों से उसके मान सम्मान की व्याख्या मिल रही थी सर नीचे कूए किए हुए शोध से गिरे देवेंद्र नारायण कई अतीत में खो मान्यवर आप कृपया अपना पात्र सीधा रखें ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ नौजवान की विनम्र आवाज़ में देवेंद्र नारायण के हृदय में करुणा भर दी और साथ दीन में दीनता भी। नौजवान ने उनके भाव को पहचानते हुए विनम्र भाव से कहा हम तो वही हैं मान्यवर बस स्थान बदल गए हैं और यह परिवर्तन का एक नियम है जो हमें स्वीकारना है इस भिक्षा की तरह ना हमारा कुछ है ना आपका ही कुछ है बस लेने वाले हाथ कभी देने वाले बन जाते हैं